रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक तिरानवेवा भाग उन्नीस से अठावन के अंतरराष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष में मणि ने देश में सौर विकिरण मापने के केंद्रों का जाल बिछाया इसके लिए शुरू में विदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया परंतु जल्द ही मणि ने उन्हें देश में डिजाइन करने और बनाने की व्यवस्था की मणि का मानना था कि गलत नाप से तो नाक ना लेना ही बेहतर है उन्होंने यह सुनिश्चित किया की हरेक उपकरण का डिजाइन बढ़िया हो और उनका अंशांकन ठीक हो 1960 में उन्होंने का शुरू किया। उस समय यह यह शब्द इतना प्रसिद्ध नहीं था। बात दो दशकों बाद ही पता चली कि में पृथ्वी की जीव संपदा को घातक किरणों से कैसे सुरक्षित रखती है मणि ने वोजोन नापने का एक उपकरण वोजोनो सोंडे विकसित किया इस उपकरण की वजह से भारत संबंधित विश्वसनीय आंकड़े कर पाया के महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वो आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया 1963 में विक्रम साराभाई के आग्रह पर मणि ने रॉकेट प्रक्षेपण स्थल पर मौसम की जानकारी एकत्रित करने के लिए एक वेदशाला और उपकरण मीनार की स्थापना की उन्नीस में अन्ना मणि भारतीय मौसम विभाग में उप महानिदेशक के पद से सेवानिवृत हुई उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के पास नंदी हिल्स पर मिलीमीटर तरंग की एक दूरबीन स्थापित की उनके द्वारा लिखी दो पुस्तकें हैंड बुक ऑफ सोलार रेडिएशन डेटा पर इंडिया और सोलार रेडिएशन ओवर इंडिया अब सौर ऊर्जा पर काम कर रहे इंजीनियरों के लिए मार्गदर्शक संदर्भ ग्रंथ बन गई हैं। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को पहचाना और स्थानों पर उत्कृष्ट उपकरणों की मदद से पवन संबंधी आंकड़े एकत्रित किए अगर आज भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग लगा रहा है तो इसका काफी से अन्नामणि को जाता है कई सालों तक अन्नामणि बैंगलोर में हवा की गति और सर्वोच्च नापने के उपकरण बनाने वाली एक छोटी निजी कंपनी की प्रमुख रही उन्होंने विवाह नहीं किया उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था पहाड़ों पर घूमना और पक्षी अवलोकन उनके शौक थे वे कई शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य थी जैसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी उन्नीस में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा के आर रामनाथन पदक से सम्मानित किया गया उन्नीस सौ चौरानवे में उन्हें पक्षाघात हुआ जिसके बाद वे पलंग से नहीं उठ पाईं। 16 अगस्त दो में तिरुवनंतपुरम में उनका देहांत हो गया